महाभारत शांति पर्व एकादशोध्याय अर्जुन का पक्ष रूप इंद्र और ऋषि बालकों के संवाद का उल्लेख पूर्वक गृहस्थ धर्म के पालन पर जोर देना अर्जुन उवाच अत्र उदाहरण इतिहास पुरातन तापसंवाद्रश्य भरतर्ष अर्जुन ने कहा भरत श्रेष्ठ इसी विषय में जानकार लोग तापसों के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं ंदाकुले जाता प्रवद्रजु एक समय कुछ मंद बुद्धि कुलीन ब्राह्मण बालक घर को छोड़कर वन में चले आए अभी उन्हें मूछ दाढ़ी तक नहीं आई थी उसी अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया धर्मोना समृद्धा ब्रह्मचारिनः त्यक्त यद्यपि वे सबके सब धनी थे तथापि भाई बंधु और माता पिता को छोड़कर इसी को धर्म मानते हुए वन में आकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे एक दिन इंद्रदेव ने उन पर कृपा की ताना बबा से भगवान् पक्षे भूप्वा हिण्य दुष्कम मनुष्य ही सहयत्म विकसाक्तिवी पुण्यं भवति चैव जीवितं पुण्यम भवती कर्मेदी पराजनां भगवान इंद्र सुवर्ण में पक्षी का रूप धारण करके वहां आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे यज्ञश्रेष्ठ अन्न भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कर्म किया है वह दूसरों से होना अत्यंत कठिन है उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है वे धर्मपराण पुरुष सफल मनोरथ हो श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए हैं अहो ऋष उचह अहोबिर्भिघसा प्रशंसते च न ऋषि बोले अहो यह पक्षि तो विघसासी यज्ञ शेष अन्न भोजन करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करता है निश्चय ही यह हम लोगों की बढ़ाई करता है क्योंकि यहाँ हम लोग ही हैं साकुनिर्वाच है। नाहष्मान प्रशंसा में पंक दिग्धान रजस्वलान उठ भो भोजिन उस पक्षी ने कहा अरे देह में कीचड़ लपेटे और धूल पोते हुए जूठन खाने वाले तुम जैसे मूर्खों की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे ही होते हैं शकुन ब्रोहिथ्रेय भृत श्रद्धा महे ऋषि बोले पक्षी यही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी साधन है ऐसा सा समझ कर ही हम इस मार्ग पर चल रहे हैं तुम्हारी दृष्टि में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे तुम ही बताओ हम तुम्हारी बात पर अधिक श्रद्धा करते हैं सुख निर्वाचन यदि नाम तो हम वह प्रवक्ष तथ्यम हितम वच पक्षी ने कहा यदि आप लोग मुझ पर संदेह न करें तो मैं स्वयं ही अपने आप को वक्ता के रूप में विभक्त करके आप लोगों को यथावत रूप से हित की बात बताऊंगा ऋषय उचह तृणुमस्ते बचस्ता धर्म आत्म सात साधीन ऋषि बोरे हम तुम्हारी बात सुनेंगे तुम्हे सब मार्ग विदित है धर्मात्मन हम तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं तुम हमें उपदेश दो गो प्रवरा लोहा शब्दा प्रवरो मंत्रो ब्राह्मणो द्विपदाम पक्षी ने कहा चौपाइयों में गौ श्रेष्ठ है धातुओं में सोना उत्तम है शब्दों में मंत्र उत्कृष्ट है और मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है कर्मादि ब्राह्मणस्य जीवतोपि निधनादि ब्राह्मणों के लिए मंत्र युक्त जात कर्म आदि संस्कार का विधान है वह जब तक जीवित रहे समय समय पर उसके आवश्यक संस्कार होते रहने चाहिए, मरने पर भी यथा समय स्मशान भूमि में अंत्येष्ट संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वैदिक निधि के अनुसार संपन्न होने चाहिए कर्मिकान्य स्वर्ग पंथात अथ सर्वा कर्मा मंत्रा तक्षते आमनायदृवादी तथा सिद्धिर्हेश्यते मधसि तव आदिशितरकं ईहं तेभूता तदिद कर्मसंगत सिद्धेत्रद्यं अयमेवाश्रमो महां वेदिक्षम ब्राह्मण के लिए लोक की प्राप्ति कराने वाले उत्तम मार्ग है। है। इसके मनुष्यों ने समस्त कर्मों कर्मों को वैदिक मंत्रों द्वारा ही सिद्ध होने वाला बताया है। वेद में इन कर्मों का प्रतिपादन दृढ़ता पूर्वक किया गया है इसलिए इन कर्मों के अनुष्ठान से ही यहाँ अभिष्ट सिद्धि होती है मास पक्ष ऋतु सूर्य चंद्रमा और तारों से उपलक्षित जो यज्ञ होते हैं उन्हें यथासम्भव संपन्न करने की चेष्टा प्राय सभी प्राणी करते हैं यज्ञों का संपादन ही कर्म कहलाता है जहाँ ये कर्म किए जाते हैं वह गृहस्थ आश्रम ही सिद्धि का पुण्यमय क्षेत्र है और यही सबसे महान आश्रम है अथ ये कर्म निंदनों तो मनुष्य का पथंगता मूढ़ान अर्थही में रिद्यते जो मनुष्य कर्म की निंदा करते हुए कुमार्ग का आश्रय लेते हैं उन पुरुषार्थहीन पुरुषों को पाप लगता है देववशान पितृवंशान ब्रह्मवंशास शाश्वतान संत मूढ़र्तोजा श्रुते पथम देव समूह और पितृ समूहों का यजन तथा तो ब्रह्मवंश शास्त्र आदि की स्वाध्याय द्वारा ऋषि मुनियों की तृप्ति ये तीन ही सनातन मार्ग है जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेते हैं ददाचोदित्मा तेवस्थान तपस्वी तपोच्य मंत्र दृष्टा ऋषि ने एक मंत्र में कहा है कि यह यज्ञ रूप कर्म तुम सब यजमानों द्वारा संपादित हो परंतु यह होना चाहिए तपस्या से युक्त तुम इसका अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगा अतः उन उन वैदिक कर्मों में संलग्न हो जाना ही तपस्वी का तप कहलाता है देव पूर्णतः कांशांतिवंसा संरिया तद्वय दुष्कर्म उच्चते हमन कर्म के द्वारा देवताओं को स्वाध्याय द्वारा ब्रह्म ब्रह्मर्षियों को तथा श्राद्ध हवन कर्म के द्वारा देवताओं को स्वाध्याय द्वारा ब्रह्मषियों को तथा श्राद्ध द्वारा सनातन पितरों को उनका भाग समर्पित करके गुरु की परिचर्या करना दुष्कर व्रत कहलाता है देवा वै दुष्कर्म कृत्ता परमाम ग तस्मा गार्यमु दुष्कर्म पर इस दुष्कर व्रत का अनुष्ठान करके देवताओं ने उत्तम वैभव प्राप्त किया यह ग्रहस्थ धर्म का पालन ही व्रत है। मैं तुम लोगों से इसी दुष्कर व्रत का भार उठाने के लिए कह रहा हूँ तप श्रेष्ठम प्रजा नाम ही मूल में तुटुंबि प्रतिष्ठित तपस्या श्रेष्ठ कर्म है इसमें संदेह नहीं कि यही प्रजावर्ग का मूल कारण है परंतु गार्हस्थ्य विधायक के अनुसार इस गार्थ धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है तो लोह केपोच किसी के प्रति ईर्षा नहीं है जो सब प्रकार के द्वंद से रहित है वे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं यद्यपि लोक में व्रत को भी तप कहा जाता है, है। किंतु वह पंच यज्ञ के अनुष्ठान अपेक्षा मध्यम का है। दुराधर गच्छन्ते सायं यथे स्वजना क्योंकि पुरुष प्रातः सायंकाल विधि विधान पूर्वक अपने कुटुंब में अन्न का विभाग करके दुर्जय अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं देवताओं पितरों अतिथियों तथा अपने परिवार के अन्य सब लोगों को अन्न देकर जो सबसे पीछे अवशिष्ट अन्न खाते हैं उन्हें विगसाई कहा गया है। तस्मा गुरु ओ भूत अनुपस्कृता इसलिए अपने धर्म पर आरूढ़ हो उत्तम व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे जगद गुरु होकर सर्वथा सदेह रहित हो जाते हैं संदेह रहित हो जाते हैं त्रिदिव प्राप्य शक्रश स्वर्गलोकेम सरा वसंती शाश्वता वर्षा दिन दुष्कर्ण वे ईर्ष्या व्रत का पालन करने वाले पुण्यात्मा पुरुष इंद्र के स्वर्गलोक में पहुंचकर अनंत वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं अर्जुन तदवच्छर्मा सहित हितम सृजनाथिग्रता गार्यम समुपाश्रिता अर्जुन कहते हैं महाराज वे ब्राह्मण कुमार पक्ष रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थयुक्त हितकर बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुँचे कि हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह हमारे लिए हितकर नहीं है अतः वे उसे छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वहाँ रहने लगे तस्माश्व प्रसाद ही पृथ्वी नरशेष्ठ अथ आप भी सदा के लिए धैर्य धारण करके शत्रुहीन हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन कीजिए महाभारते शांति परमि राजन परमि अर्जुन वाक्य ऋषि शकुन संवाद थल ही एकादशोध इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन के वचन के प्रसंग में ऋषियों और पक्षरूपधारी इंद्र के संवाद का वर्णन विषय ग्यारहवां अध्याय पूरा हुआ